एगा आएगा नमस्कार आज आपके साथ कुछ ऐसी घटना शेयर करना चाहता हूं जो कि आ, पैरानॉर्मल है मतलब ऐसी है जिसका कि शायद कारण तो हम लोग ना समझ पाए परंतु घटना है और हुई है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं की जा रही है ये भी मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं तो ये घटना हुई हमारे एक मित्र के साथ मान लेते हैं कि उनका नाम राकेश था तो राकेश साहब भारतीय स्टेट बैंक में ही काम करते थे और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में पोस्ट हुए इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में काम करने के दौरान उन्होंने बहुत सी शाखाओं का इंस्पेक्शन किया और उनमें से उनके पास इंस्पेक्शन के तो अनेक अनुभव हैं परंतु एक पैरानॉर्मल का अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि है तो उनका अनुभव परंतु वो बहुत कुछ आ, हम लोग उस अनुभव को जी सकते हैं हमें हम खुद समझ सकते हैं कि वो अनुभव में क्या हुआ होगा विशेषकर हम वो लोग जो कि बैंकों में काम कर चुके हैं या बैंकों में लोगों को काम करते हुए देख चुके हैं तो हमारे राकेश साहब जो थे ये इंस्पेक्शन विभाग में काम कर रहे थे और इनको बिहार में एक इंटीरियर की शाखा में जाना था उस इंटीरियर की शाखा में पहुंचने के लिए इन्हें पहले एक ज़िला हेड क्वार्टर में पहुंचना था जहां तक कि जाया जा सकता था मतलब आसानी से कोई लॉन्ग रूट की ट्रेन भी वहां पर रुक जाती थी मेरे को लगता है शायद उस जगह का नाम नरकटियागंज था तो ये नरकटियागंज में पहुंचे तो उस समय तक रात हो चुकी थी और रात के समय नरकटियागंज यानी कि नई जगह पर और इंस्पेक्टर साहब पहुंच रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंस्पेक्टर हैं इसलिए पहले से अपना प्रोग्राम तो बता नहीं सकते तो बाहर निकले और इन्होंने किसी रिक्शे वाले से पूछा उसने बताया कि हाँ साहब एक ही होटल है और उसमें चलते हैं तो रिक्शे पे सामान रख के उस होटल की ओर चल दिए जब उस होटल पर पहुँचे तो इनको कमरा दिया गया और कहा गया कि हाँ साहब बैंक के दो तीन लोग और भी इस होटल में रह रहे हैं ये समझ गए कि ज़रूर जो इस होटल में रह रहे हैं वो कोई ना कोई इंस्पेक्टर ही होंगे और ये चले पहली मंजिल या दूसरी मंजिल पर कमरों की लाइन के बीच में से जा रहे थे तो एक कमरे में इनको टाइप होने की आवाज़ सुनाई पड़ी ये उस जमाने की बात है जबकि कंप्यूटर नहीं थे और टाइपराइटर पर ही टाइप होती थी रिपोर्ट तो इनको टाइप होने की आवाज सुनाई पड़ी यह अपने कमरे में गए अपना सामान रखा और फिर वापस उस कमरे में आए दरवाजा खटखटाया क्योंकि इन्हें लगा कि हो ना हो कोई रिपोर्ट टाइप की जा रही है तो दरवाजा खुला अब अंदर का दृश्य यह है कि एक साहब टाइप कर रहे थे एक साहब उनके बगल में बैठे टाइप होता हुआ देख रहे थे और एक तीसरे सज्जन कमीज उतारकर बनियान पहने हुए सोफे पर अधलेटे थे तो जब ये अंदर घुसे तो जिन साहब ने दरवाज़ा खोला था वो उन्होंने बताया कि आइए आइए साहब कौन हैं आप तो इन्होंने बताया कि भाई मैं इंस्पेक्टर हूँ और अभी आया हूँ जो सज्जन सोफे पर लेटे थे वो उठकर चेतन होकर खड़े हो गए उन्होंने कहा सर नमस्कार मैं आ, मैं रीजनल मैनेजर हूं यहाँ का उन्होंने कहा अच्छा बहुत खुशी की बात है जिन साहब ने दरवाज़ा खोला था वो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे और इंस्पेक्टर साहब टाइप होता हुआ देख रहे थे और टाइपिस्ट साहब जो थे वो टाइप कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि साहब मैं आपके यहाँ पर एक शाखा है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ कोई शाखा एक्स वाई जेड कुछ नाम होगा उन्होंने कहा हाँ, हाँ साहब वो शाखा तो हमारे ही रीजन की शाखा है इन्होंने कहा साहब तो मैं सुबह वहाँ इंस्पेक्शन करूँगा अब इन्होंने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि नॉर्मली इंस्पेक्शन के बारे में बताया नहीं जाता है कि कहाँ जाना है मगर चूँकि बताया नहीं जाने का कारण ये होता है कि शाखा को पता एडवांस नोटिस ना मिल जाए तो अब तो रात का एक डेढ़ बजा था एडवांस नोटिस का कोई सवाल नहीं था इसलिए इन्होंने बता भी दिया अब ये राकेश साहब ने कहा कि साहब वहाँ उन्होंने पूछा कि साहब मगर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इंस्पेक्शन वाले लोग हैं उन्होंने कहा नहीं मैं तो टाइप की आवाज़ से समझ गया खैर अब इसके बाद रीजनल मैनेजर साहब ने कहा कि साहब वहां जाने के लिए तो सुबह एक ही गाड़ी जाती है वो ट्रेन है मतलब और उसमें तो जगह मिलती नहीं है आप कैसे जाएंगे इन्होंने कहा भाई आप उसी गाड़ी में जाएंगे और कैसे जाएंगे उसने कहा ठीक है तो ऐसा करते हैं कि हम आपके लिए सुबह उस गाड़ी में एक सीट रुकवा देते हैं इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब को इशारा किया गया उन्होंने कहा साहब हो जाएगा और खैर जैसे भी उन्होंने किया हो ये सुबह पहुँचे जब स्टेशन तो गाड़ी शायद 9 बजे या साढ़े आठ बजे आती थी जब ये वहाँ पहुँचे तो वो गाड़ी में एक आदमी इनके लिए सीट लेकर बैठा हुआ था ये जाकर बैठ गए उसके बाद वो साठ किलोमीटर का सफ़र लगभग पौने तीन घंटे या तीन घंटे में पूरा हुआ और इस प्रकार से ये साढ़े बारह एक बजे तक उस जगह पहुंच गए जहाँ इन्हें उतरना था तो वो एक सुनसान बियाबान स्टेशन था जिसके आसपास कुछ भी नहीं था अब इन्हें समझ नहीं आया कि आखिरकार वो शाखा होगी कहाँ तो इन्हें थोड़ी दूर पर स्टेशन के बाहर एक बिल्डिंग नज़र आ रही थी इन्होंने स्टेशन में किसी ने से पूछा कि भाई वो स्टेट बैंक कहां पर है उसने बताया कि साहब बस वही जो बिल्डिंग नजर आ रही है वही है वो बिल्डिंग पूरे सुनसान इलाके में अकेली खड़ी बिल्डिंग थी खैर इन्होंने अपना अटैची वटैची जो भी लिए थे वो उठाया और चल दिए उस तरफ पहुंच गए शाखा में शाखा में पहुंचे तो बाहर गार्ड साहब खड़े थे अंदर तीन चार कमरे थे उस शाखा में छोटे छोटे कमरे और दो लोग काम कर रहे थे एक काउंटर पर था एक काउंटर के पीछे बैठा हुआ था और एक ब्रांच मैनेजर साहब अपने कमरे में थे इन्होंने पूछा कि साहब ब्रांच मैनेजर साहब कहाँ हैं तो बताया गया कि साहब वो फलानी जगह पर है गार्ड साहब इनको लेकर के गए खैर ब्रांच मैनेजर साहब से परिचय हुआ उन्होंने सब लोगों से परिचय करा दिया और ये शाखा में इन्होंने कहा साहब ठीक है कागज़ दिखाइए जो कुछ भी मांगा कागज़ अब ये कागज़ देखने लगे अब आप समझ सकते हैं कि छोटी सी जगह शाखा में कमरे भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में बहुत उस ज़माने में आज के जैसी शाखाएं नहीं थी अंधेरा था गैस जल रही थी गैस मतलब वो गैस बत्ती जल रही थी पसीने से तर बतर लोग काम कर रहे थे इन्होंने विभिन्न किताबें देखनी शुरू की उन सब किताबों को देखने के साथ साथ जब ये किताबें देख रहे थे तो इन्हें पदचाप सुनाई पड़ी कि कोई चल रहा है तो इन्हें लगा कि कोई आ रहा है क्योंकि ये ब्रांच मैनेजर के कमरे में बैठे थे और दरवाजे की तरफ इनकी पीठ थी ब्रांच मैनेजर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया इन्होंने सोचा कि अरे इंस्पेक्टर देखकर तो ब्रांच मैनेजर के चेहरे का रंग नहीं उड़ा था अभी ये पदचाप सुनकर रंग उड़ गया लगता है कोई डिफिकल्ट कस्टमर आ रहा है मगर खैर ब्रांच मैनेजर साहब कुछ बोले नहीं थोड़ी देर के बाद पदचाप चलती रही और गार्ड साहब आ गए गार्ड साहब आए उन्होंने जल्दी से अपनी बंदूक उतारी और बंदूक को गन रैक होती है बंदूक रखने की रैक उसमें रखा ताला बंद किया ब्रांच मैनेजर साहब ने भी कुछ कहा नहीं और गन रैक से गन रखने के बाद ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुए कि ये दिन में अभी ड्यूटी के टाइम में ये गन रैक में गन रख रहे हैं गार्ड साहब ने वहीं नीचे से एक अगरबत्ती का पैकेट निकाला माचिस निकाली और जलाई और पीछे एक कमरे की ओर जाने लगे इन्होंने तो पूछा क्या हो गया साहब ब्रांच मैनेजर ने इनको चुप करा दिया रुकिए रुकिए साहब राकेश साहब बड़े आश्चर्यचकित राकेश साहब अच्छे खासे लंबे तगड़े आदमी हैं और वो समय तो नौजवान भी थे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं इतने में आवाज आने लगी गार्ड साहब की अरे सैकिया साहब जाने दीजिए सैकिया साहब सैकिया साहब इंस्पेक्टर साहब आए हैं शैकिया साहब कम से कम आज नहीं इन्होंने ब्रांच मैनेजर की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखा क्या है ये ब्रांच मैनेजर ने हाथ जोड़े कहा साहब शांत रहिए थोड़ी देर के बाद जब गार्ड साहब ने बहुत प्रार्थना की मिन्नतें की पदशाप दूर जाती हुई सुनाई पड़ी और गार्ड साहब आए वापस उन्होंने आकर अपनी कमीज वर्दी पहनी गन निकाली इन्होंने पूछा आखिरकार बात क्या है बताइए आप लोग ऐसे इस तरह से कुछ छुपा रहे हैं मुझसे इंस्पेक्टर से कुछ भी छिपाना तो जगन्य अपराध है ये इन्होंने कहा नहीं मगर यह बात समझी जाती है उन्होंने कहा साहब क्या बताएं सैकिया साहब यहां पर शाखा प्रबंधक थे अब इस शाखा में कोई आना तो चाहता नहीं शैकिया साहब भी जबरदस्ती भेजे गए थे मगर उनको यह वादा किया गया था कि आप जब चाहेंगे तब आपको छुट्टी मिल जाएगी शैकिया साहब को तीन साल तक छुट्टी नहीं मिली उनके पिताजी का देहांत हो गया वो उसमें भी न जा पाए क्यों क्योंकि यहाँ पर कोई रिलीवर ही आने को तैयार नहीं था पार्मनेंट ब्रांच मैनेजर आने की तो बात ही छोड़ दीजिए शैकिया साहब ने उसी पीछे वाले कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है और साहब शैकिया साहब जब भी कोई आता है ब्रांच में तो लगता है उन्हें कि कोई रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस से आया है तो वो अपनी बात कहने के लिए आना चाहते हैं हम लोग जैसे तैसे कोशिश करके रोकते हैं राकेश साहब के तो तोते उड़ गए राकेश साहब ने यही कहा कि ऐसा करेंगे कल से सुबह थोड़ा जल्दी आएंगे और शाम को देर तक बैठने की कोशिश नहीं करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ब्रांच का इंस्पेक्शन जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और राकेश साहब ने उस दिन का तो अपना काम बंद किया और चले गए तो अब यह तो शैकिया साहब थे या नहीं थे पता नहीं इसी तरह की एक घटना मेरे साथ नौकरी के शुरुआत में हुई यह बात उस समय की है जबकि मैं मुजफ्फरपुर में पहुंचा था आ, चार साल की नौकरी कर चुका था यानी दो साल प्रोबेशन दो साल की पक्की नौकरी और मुजफ़्फ़रपुर में पहुंचा तो बहुत नौसिखिया था एक तरह से वहां पर जाने के बाद मुझको मकान खोजने की ज़रूरत आन पड़ी और एक मकान इत्तेफाक से मिल भी गया वो किसी राय साहब का मकान था तो राय साहब ने मुझे वो मकान तो दे दिया परन्तु मेरे जाने के कुछ ही महीनों के अंदर राय साहब को उसी मकान के लिए किसी ने कोई ज्यादा किराया ऑफर किया तो राय साहब ने मुझसे कहा कि साहब आज चौदह तारीख है और आप पंद्रह तारीख को मकान खाली कर दीजिए मैंने कहा भाई आज आप कह रहे हैं पंद्रह को मकान कैसे हो सकता है मैंने कहा नहीं नहीं नहीं मैं अभी नहीं खाली कर पाऊंगा राय साहब ने कहा खुशी से खाली कर दीजिए वरना मैं समझ गया वरना के आगे कुछ और भी हो सकता था मुजफ्फरपुर और राय साहब का संबंध हमारे जो बिहारी मित्र हैं वो समझ सकते होंगे परंतु खैर किसी प्रकार से मैंने उनसे हाथ पैर जोड़कर यह तो निवेदन कर लिया कि भाई कम से कम मुझे तीस तारीख तक का तो समय दे दीजिए उन्होंने दे दिया उसके बाद हमारे एक मित्र थे थे नहीं हैं मान लीजिए कि उनका नाम जयप्रकाश जे कह लीजिए तो जयप्रकाश जी उस समय वहाँ से अपना कार्यकाल पूरा करके और जा रहे थे तो मगर उनके जाने में अभी एक दो महीने बाकी थे तो जयप्रकाश जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम अपना सामान लेकर मेरे घर में आ जाओ मुझे तो वो घर छोड़ना ही है तो तुम वहाँ आ जाओ क्या दिक्कत है <coughs> मैंने कहा कि मगर जेपी आपको तकलीफ होगी मगर जेपी जैसी की मतलब उनकी आज भी आदत है कि वो मदद करने में पीछे नहीं रहना चाहते तो जेपी साहब ने कहा कि नहीं आप तो अब वहां आएंगे ही आएंगे और जेपी ने कहा कि मैं जिस कमरे में रहता हूँ वो कमरा छोड़ दूंगा क्योंकि जेपी किसी और के साथ चलिए मान लीजिए उनका नाम चंद्रमौली था चंद्रमौली के साथ मैं उसके कमरे में शिफ्ट हो जाऊँगा और तुम मेरे कमरे में आ जाना ठीक है अब साहब मैं मेरी पत्नी मेरी छोटी सी बच्ची हम तीनों लोग हम लोग शिफ्ट हो गए उनके घर में राय साहब का मकान छोड़ दिया और उस घर में तीन कमरे थे एक कमरे में जेपी और मौली रहते थे एक कमरे में मैं आ गया और तीसरा कमरा जो पीछे की तरफ था वो खाली था खाली मतलब खाली नहीं था उसमें उसमें कोई हम लोग कुछ रखते नहीं थे उसमें शायद मकान मालिक की एक दो अलमारी रखी हुई थी और उस कमरे के बगल में एक बाथरूम था जो सील्ड था और जब मैंने पूछा कि वो सील्ड क्यों है तो जेपी ने कहा कि नहीं यू ही कोई बात नहीं है मगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसलिए सील्ड है खैर सही बात है जब जरूरत नहीं तो उसको क्यों उसको खोल कर रखना अब साहब कालांतर में जेपी साहब चले गए और कुछ महीनों के बाद मेरा भी तबादला हो गया और मैं वहां से जाने वाला था अब जिस दिन जाना था उसके पिछली रात को हमारे एक और मित्र थे जो कि हम सबके कॉमन मित्र थे उनका नाम चलिए छोड़िए नाम क्या मगर मान लीजिए कि उनका नाम विनोद था तो विनोद साहब ने कहा कि आज की शाम आप लोग खाना हमारे साथ खाएंगे ठीक है तो खाना विनोद साहब के साथ खाने के लिए हम लोग एक रेस्टोरेंट था तंदूर उसमें गए अब तंदूर रेस्टोरेंट में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो विनोद ने कहा कि तुमको जेपी ने बताया कि उस मकान में वो बाथरूम क्यों इस्तेमाल नहीं होता है मैंने कहा, जेपी ने बताया कि जरूरत नहीं इसलिए इस्तेमाल नहीं होता यह बताया था तुमको कि वो कमरा इस्तेमाल क्यों नहीं होता है मैंने कहा, कमरा तो इस्तेमाल होता था उसने कहा नहीं जेपी तो कभी इस्तेमाल नहीं करता था मैंने कहा नहीं मगर जेपी ने कभी मुझे मना नहीं किया कि वो कमरा इस्तेमाल क्यों नहीं होगा उसने कहा ओह तो जेपी ने तुमको बताया नहीं कि उस कमरे में एक लड़की का मर्डर हुआ था और उसके बाद उसकी लाश को उस बाथरूम में जलाया गया था ओह मुझे लगा कि विनोद साहब मजाक कर रहे हैं मगर विनोद साहब के चेहरे पर इतनी गंभीरता और गंभीर्य था कि मुझे लग, मेरी पत्नी तो बिल्कुल पक्का मान गई कि नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं। अब हम लोगों ने सोचना शुरू किया हमें लगा हाँ यार अक्सर उस कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आती थी और उस रात जब हम लोग सोए अगली सुबह हमें चला जाना था उस रात जब हम सोए तो हमें सचमुच में उस कमरे में किसी के चलने फिरने ये सब आवाजें आई और हम लोग आज भी जानते नहीं हैं क्योंकि न तो जेपी साहब से कभी पूछा और ना विनोद साहब ने कभी इस बात को या तो खंडन किया और ना ही उन्होंने इसको पक्का कहा मुझे पता नहीं वो विनोद साहब मजाक कर रहे थे या सच कह रहे थे और जेपी ने तो कभी मुझे बताया नहीं तो दोस्तों ये कुछ अजीब व गरीब घटनाएँ हैं जो जिनको मैं पैरानॉर्मल समझ रहा हूं हो सकता है कि ये शुद्ध मजाक हो शायद हमारे राकेश साहब के लिए भी और शायद हमारे लिए भी मगर ऐसा हुआ तो क्यों कैसे कब बता दे आएगा आएगा आएगा आएगा, आएगा, आएगा वह